गोपाल की परेशानी हां चलो गोपाल तैयार हो ना हां तो तैयार हूं अबकी बार ऐसी गेंद फेकूंगा आउट हो जाओगे तुम देखना फेंको तो सही अच्छा ठीक है अब मैं फेंक रहा हूं ठीक है हां हां फेंको ए आ, आ, आ, आ, आ। कहां गए अरे क्या है? गोपाल भाई तुम्हें दिखाई नहीं देती क्या गेंद ने नहीं मुझे दिखाई दे थी तुम दोबारा फेंको अच्छा भाई ठीक है अब की बार भाई ठीक से खेलना हां हां ठीक है हां अब मैं दोबारा से फेंक रहा हूं हां हां ओ फिर छूट गई भाई गोपाल तुम्हें तो खेलना ही नहीं आता पता नहीं कैसे फेंकते हो गेंद दिखाई नहीं देती जरा ठीक से फेंको ना दिखाई नहीं देती अरे भाई तुम तो अपना बल्ला लिए खड़े रहते हो सामने से आती हुई गेंद तुम्हें नजर ही नहीं आती तो मैं क्या करूं मैं तो मैं तो परेशान हो गया हूं रमेश रोज शाम को खेलते समय मुझे गेंद ही नहीं दिखाई देती हां गोपाल मैं भी कुछ दिनों से यही देख रहा हूं पर इसकी वजह वजह हम पता नहीं क्या वजह हो सकती है आज मां से पूछूंगा हम्म यह ठीक रहेगा कबत बेटा आज खेल कर जल्दी ही चला आया मां एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है क्या बेटा कि मुझे शाम को खेलते वक्त दूर से आती गेंद दिखाई ही नहीं देती जबकि मेरे दोस्तों को दिख जाती है क्या अब सिर्फ तुम्हें ही नहीं दिखती हां यह क्या बात हुई मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा अब... चलो ऐसा करती हूं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूं ठीक है नमस्ते डॉक्टर साहब नमस्ते राधा जी आइए आइए कई आज कैसे आना हुआ सब ठीक तो है ना क्या बताऊं डॉक्टर साहब एक अजीब सी मुश्किल आ पड़ी है ये हमारा गोपाल है ना शाम को खेलते समय दूर से आती गेंद उसे दिखाई ही नहीं देती अच्छा आ, क्या उस समय अंधेरा होने लगता है हां डॉक्टर साहब अच्छा गोपाल एक बात बताओ क्या सुबह के समय जब पूरी रोशनी होती है तब तुम्हें साफ-साफ दिखाई देता है जी डॉक्टर साहब तब तो मैं सब कुछ साफ देखता हूं अच्छा ठीक है तुम मेरे साथ आओ मैं तुम्हारी आंखों की जांच करता हूं जी गोपाल घबरा क्यों रहे हो आओ आओ ना जाओ बेटा जा, जा। आ, अच्छा मां हे भगवान क्या हो गया मेरे बच्चे को इसे सब ठीक ठीक दिखने लगे राधा जी मुझे जी? लगता है कि आपके बेटे गोपाल को रतौंधी है रतौंधी ये ये रतौंधी क्या होता है डॉक्टर साहब देखिए ये एक प्रकार का आंखों का रोग है भोजन में विटामिन ए की कमी से यह रोग हो जाता है ए ए विटामिन हां विटामिन ए इस रोग में रात के अंधेरे में अथवा कम रोशनी में धुंधला दिखाई देता है और फिर धीरे-धीरे दिखाई देना बंद भी हो जाता है डॉक्टर साहब यह कैसे पता चलता है कि यह रतौंधी रोग है देखो गोपाल रतौंधी में आंखों की चमक कम हो जाती है जी और जो आंख की पुतली होती है ना जी उस पर सफेद धब्बे पड़ने लगते हैं हम्म और अगर समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो धीरे-धीरे पूरी आंख लाल हो जाती है अच्छा हां आंख की झिल्ली पर झुर्रियां भी पड़ने लगती हैं और इससे बच्चे अंधे भी हो सकते हैं और यही नहीं विटामिन ए की कमी से त्वचा सूख जाती है और बच्चों में रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है डॉक्टर साहब क्या यह रोग ठीक नहीं हो सकता क्यों ठीक नहीं हो सकता राधा बहन देखिए अगर समय से इस रोग का पता चल जाए तो इलाज संभव है हां जी देखिए गोपाल को अब विटामिन ए की खुराक दी जाएगी और राधा बहन आपको भी गोपाल के भोजन का खास ख्याल रखना होगा हां जी अ, मुझे क्या-क्या खाना होगा डॉक्टर साहब देखो गोपाल उन सभी चीजों को जिनमें विटामिन ए बहुत अधिक होता है उन्हें अपने भोजन में तुम रोजाना शामिल करो जी जैसे दूध और दूध से बनी हुई लस्सी पनीर मक्खन और घी वगैरह जी हां इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां भी खानी होंगी ये हरी पत्तेदार सब्जियां कौन-कौन सी हैं डॉक्टर साहब राजबेन हरी सब्जियां जैसे बंद गोभी भिंडी करेला और लौकी आदि इसके अलावा हरे पत्ते जैसे चौलाई पालक मेथी बथुआ सरसों धनिया और पुदीना और वो अरबी के गाजर के पत्ते शलजम मूली और प्याज के पत्ते और चने का साग सलाद पत्ता सेंجنة और इमली के पत्ते और करी पत्ता हां ये सब भी हां ये सब भी ले सकते हैं ये सब चटनी या सब्जी किसी भी रूप में खाया जा सकता है अच्छा इनसे गोपाल की आंखें जल्दी ठीक हो जाएंगी जी अच्छा पर नियमित रूप से मुझे तुम्हें दिखाना भी होगा हो गोपाल जी अच्छा और विटामिन ए की दवा लेना भूलना नहीं और पीले फल भी तुम खूब खाना जी डॉक्टर साहब मगर कौन-कौन से पीले फल मुझे खाने चाहिए तुम्हें नारंगी आम गाजर काशीफल टमाटर खुमानी जी। पपीता फलसा और रसभरी ये सब फल खूब खाने चाहिए ठीक है मां मैं सब फल खूब खाऊंगा ठीक और है गोपाल यदि तुमने ये सब नियम से खाया होता तो इस रोग की नौबत ही नहीं आती जी पर घबराओ नहीं जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया अपने भोजन का खास ख्याल रखना जी तुम ठीक हो जाओगे जी, जी, और फिर तुम्हें ठीक से गेंद दिखेगी और और फिर हर गेंद पर होगा चौका छक्का <laughs> <laughs> कोटि आंखे दृष्टि कभी ना खोती आंखे दृष्टि कभी ना खोती आंखे गोपाल की परेशानी